हम काहू के मर ही न मारे बानर मनुज जाति बारे अर्थात बंदर तथा मनुष्य को तो खाप पचाकर कर हम स्वस्थ होंगे अब समस्या केवल देवताओं से रह गई हम उनसे न मरे शंकर जी ने हंसकर इनकी व्याख्या की क्या बताएं इतनी साधना करने के बाद भी उसने ऐसा कह दिया पहले तो पता नहीं था कि किससे मृत्यु होगी परंतु उसने बानर और मनुष्य की सीमा बनाकर बता दिया कि मैं इन्हीं में से किसी के हाथ से मरूंगा वही दुर्योधन वाली बात यहाँ भी आ गई महाभारत की भी वही समस्या है गांधारी महान धार्मिक और पतिव्रता मानी जाती है पर गांधारी महान है या कुंती उस समय कुंती की गणना तो गांधारी के समान महासती के रूप में नहीं की गई परंतु अंतर क्या है हमारा आदर्श गांधारी नहीं कुंती है गांधारी ने कहा था पुत्र दुर्योधन तुम नग्न होकर आओ आज तक मैंने संसार में कोई वस्तु नहीं देखी और आज मैं तुम्हारे लिए अपनी दृश्य शक्ति का प्रयोग करूंगी, अपने पातिव्रत और तपस्या का प्रयोग करूंगी। दुर्योधन मूर्तमान अभिमान है इतिहास में दुर्योधन का जो रूप है वैसा शायद किसी दूसरे का नहीं है यहाँ धर्म का एक सूत्र है आज पार्थिव्रत धर्म का उपयोग अभिमान को अमर बनाने के लिए किया जा रहा है सूत्र बड़े महत्व का है धर्म का फल क्या यही है पार्थिव्रत का फल क्या यही है कि अहंकार अमर हो जाए अहंकार अगर होकर दूसरों को मारता रहे अन्याय और अधर्म करता रहे धर्म के साथ यही समस्या है लेकिन वह शक्ति तो है ही कोई जब भी क्रिया करेगा तो वहाँ शक्ति अवश्य प्रकट होगी तपस्या करने से व्रत लेने से शक्ति तो आती ही है परंतु महत्व की बात यह है कि उस शक्ति का उपयोग आप कैसे करते हैं गांधारी ने इतने दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी आज दुर्योधन हार रहा है अहंकार हार रहा है तो वे उसे नग्न होकर आने की आज्ञा देती है दुर्योधन ने ऐसा प्रबंध कर लिया कि सारे वस्त्र उतार जिस कमरे से निकल कर गांधारी के कमरे तक जाऊँगा उसके बीच में कोई देख ना सके यही सत्य है दुर्योधन जैसे व्यक्ति जो दूसरे को नग्न करना जानते हैं उन्हें स्वयं को नग्न करना कहाँ आता है द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा में ही तो यह इतना बड़ा युद्ध हुआ परंतु लगता है कि आज उसे सदबुद्धि आ गई नग्न हो रहा है परंतु वही आशंका नग्न तो हो मगर कोई देख न ले यदि नग्न होने में अपने स्वार्थ की सिद्धि है तो वह ठीक वह भी ठीक है भगवान कृष्ण बड़े अद्भुत कौतुकी हैं उसके सामने प्रकट हो गए उनको देखते ही दुर्योधन लज्जा के मारे बैठ गया कैसी विडम्बना है ईश्वर के सामने नग्न होना तो सबसे आवश्यक है जो नग्न नहीं होना चाहता उसको भी ईश्वर नग्न कर देता है गोपियों का वस्त्र ही चुरा लिया कह दिया तुम लोग नग्न होकर आओगे तभी तुम्हारे वस्त्र देंगे ईश्वर आवरण से मुक्त कर देता है और उसी के सामने नग्न होना भी सार्थक है लेकिन जिसके समक्ष नग्नता सार्थक है उसी के सामने दुर्योधन लज्जा में से बैठ गया भगवान हंसने लगे बोले यह क्या उसने कहा महाराज क्या करूं माँ की आज्ञा है मुझे ऐसा करना पड़ा भगवान हंसते हुए व्यंग भरी भाषा में बोले तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पुत्र दूसरा कौन हो सकता है इसमें व्यंग था आज तक माता पिता ने इतनी बार आज्ञा दी पर तुमने कभी नहीं माना और आज महान आज्ञाकारी बन गए